गंधर्वों ने राजा से कहा कि जो आप कहते हैं वैसा ही होगा उन्होंने इस थाली को आग से भरकर राजा से कहा कि राजन इसी अग्नि से हवन करने पर तुम्हें उक्र गंधर्व लोक की प्राप्ति होगी इसके बाद राजा ने उर्वशी के गर्भ से समुत्पन्न कुमार को लेकर अपने नगर को चलने का उपक्रम किया और उस समय अग्नि का आराठी में रखकर पुत्र के सहित घर में प्रवेश किया। वहां आने पर उन्होंने उस अग्नि को देखा, उसे लेने पर अश्वत्थ की वर्षों का दर्शन आ गया। उस समय अश्वत्थ को देखकर राजा को महान अचम्बा हुआ। राजा ने हस बात को गंधर्वों से जानना चाहा। यह सुनकर गंधर्वों ने अरुणी मंथन करके अग्नि उत्पन्न करन नाराधिप इस अश्वत की अरणि से मंथन करके जो अग्नि प्रकट हो उसमें हवन करके तुम हमारा लोक पा सकते हो गंधर्वों के इस प्रकार कहने पर अरणि मंथन करके अग्नि निकाल ली और उसके तीन भाग के तब यज्ञ का अनुष्ठान किया विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके गंधर्व लोक प्राप्त कर लिया वहां उसने सभी प्रकार की तुल्य सुविधाएं प्राप्त की त्रेता युग में यह राजा पुरुरवा रवा मारती था अग्नि भी पूर्व काल में एक थे उसने ही उसको तीन भागों में बांटा था हे ऋषियों इलापुत्र पुरु रवा एक प्रभावशाली और योद्धा राजा था महर्षियों से सुशोभित प्रयाग तीर्थ में वह राजा राज करता था उसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर श्री यमुना नदी के उत्तर तट पर बसी हुई थी उसके इंद्र के समान तेजस्वी छह पुत्र थे गंधर्वों के लोक में भी इनकी बहुत प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि थी उनके नाम थे आयु श्रीमान अमावसु विश्ववायु शतायु और गतआयु ये सब उर्वशी के ही पुत्र थे अमावसु के पुत्र भीम थे जो विश्व विजयी भीम का पुत्र अधिकारी राजा कांचनभम था कांचनभम का पुत्र महाबलवान एवं परम विद्वान था तथा राजा सुहुत्र हुआ राजा सुहुत्र के पुत्र जनहू हुए ये जनहू कौशिक के पेट से उत्पन्न हुए थे उनके यज्ञ करने पर गंगा ने समस्त यज्ञ भूमि को पवित्र किया था चारों ओर गंगा की धारा देखकर परम जान हूँ राजा क्रोधित हो गया उन्होंने भाव वेश में कहा कि हे गंगे इस घमंड का फल तो तुम शीघ्र पाओगी तुम्हारे इस जल समूह को पीकर मैं नष्ट के देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने समस्त गंगा को पी लिया ऋषियों और मुनियों ने ऐसा देखकर गंगा को उनकी पुत्री के रूप में सोपा तभी तभी से गंगा का नाम ज जनुहु की पत्नी राजा योवनाशव की पोत्र कावेरी नाम की थी। योवनाशव के शाप से उसने गंगा का निर्माण किया। जनुहु की पत्नी कावेरी समस्त सरिताओं में पवित्र और श्रेष्ठ गुणों वाली थी। जनुहु के कावेरी में सुहत्र नामक पुत्र हुआ, जो उसको बहुत प्रिय था। उसके अजक नाम का पुत्र हुआ अजक के बलकाश्यप नाम का पुत्र यशस्वी पुत्र हुआ उसके गैशील और कुश नाम के तीन पुत्र हुए कुश के कुशासव कुश नाम एमूर्त यश एवं चार धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए राजाओं में श्रेष्ठ कुश स्तंभ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्ष तक तपस्या की एक हजार वर्ष बाद उसे इंद्र के दर्शन हुए हजार नेत्र वाले इंद्र ने स्वयं ही उनका पुत्र होने का निश्चय किया पाक शासन इंद्र कुश स्तंभ के यहां गांधी नाम से उत्पन्न होकर पुत्र रूप में अवतरित हुए इनको कोशिक भी कहते हैं राजा कुश स्तंभ की पत्नी का नाम पुरुपुत्सा था जिसमें गांधी का जन्म हुआ था गांधी ने अपनी बड़ी कन्या सत्यवती को ऐश्वर्यशाली भगु गोत्रिय रुचिक को प्रदान किया था। उस सत्यवती में भगु वंश सिरो मणि जमद अग्नि ऋषि उत्पन्न हुए। भगु वंश में उत्पन्न लचीक ऋषि ने अपने और गाधि के पुत्र के लिए एक चरु बनाया। अपनी पत्नी नी धरती सत्यवती को बुलवाकर उन्होंने कहा हे कल्याणी इस चरू को तुम तथा तुम्हारी माता कर्म से खाना तुम्हारी माता के क्षेत्र जाति में श्रेष्ठ परम कांतिमान पुत्र होगा वह युद्ध भूमि में किसी क्षेत्र से कम ना होगा पराजित ना होगा और तुम्हारा पुत्र भी परम शांत धैर्यवान और बुद्धिमान होगा यह चरू उसे ब्राह्मण जाति में श्रेष्ठ बनाएगा ऐसा कहकर रचिक तपस्या के लिए जंगल में चले गए सहयोगबस राजा गादी भी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने को वहां गए सत्यवती ने अपनी माता से उन चरुओं का हाल बताया भाग्यवंश उसकी माता ने अपना चरु सत्यवती को दे दिया उसका चरू बिना प्रभाव जाने स्वयं खा लिया। उसके फल सरूप सत्यवती ने छत्रिय कर्म करने वाला तेजस्वी गर्भ धारण किया। उस समय उसके शरीर की कांति बहुत अधिक बढ़ गई। शरीर से वह भयानक दिखाई देने लगी। रचिक ने योग बल से यह सारी बातें जान ली और पत्नी से बोले, हे भद्रे माता ने तुम्हें � उसने तुम्हारे चरु को खा लिया है, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र परम कठोर चित वाला एवं क्रूर कर्म करने वाला होगा, तुम्हारी माता के परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। मैंने तुम्हारे उस चरु में समस्त ब्रह्म ज्ञान भर दिया था। ऐसा सुनकर सत्तवती ने पति की बड़ी प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर मुनि ने कहा कि हे भद्रे यह मैंने या तुमने विचार विचारपूर्वक नहीं किया है कि हमारा पुत्र क्रूर कर्म वाला बने यह तो देवियां से हो गया है प्राय माता पिता के कारण से पुत्र ग्रह कर्मा होते हैं रचिक के इस प्रकार कहने पर सत्त्वती ने पुनः कहा कि नाथ आप इच्छा करें तो समस्त सृष्टि की पुनः रचना कर सकते हैं ऐसे पुत्र उत्पन्न करने की तो बात ही क्या है हे पतिदेव मुझे परम शांति सरल और सत्पुरुष पुत्र दीजिए यह हो सकता है कि हमारा पुत्र उग्र और कठोर सभा वाला हो जाए हे प्रभो मेरे लिए तो यह करना ही होगा। आशा है आप अन्यथा नहीं करेंगे। ऐसी मेरी बारंबार प्रार्थना है। मुनि ने यह सुनकर अपने तपवल से उसकी मनोकामना पूर्ण की और बोले, हे सुंदरी, मुझे पुत्र या पोत्र में कोई विशेषता नहीं है, नहीं दिखाई पड़ती है और परंतु तुम्हारा आग्रह यदि ऐसा ही है तो तो मैं वैसा ही कर देत इधर के वचन अनुसार सत्यवती के जम्द अग्नि ऋषि उत्पन्न हुए वे परम शांत शमाशील तप परायन थे इस प्रकार प्राचीन काल प्राचीन काल में विष्णु और रुद्र के चरु के बदल जाने से रुद्र और विष्णु के तेज के भक्षण करने से जम्द अग्नि ऋषि भार्गव वंश में पैदा हुए इधर कुशिक के पुत्र गाधी के विश्वामित्र ऋषि पैदा हुए इधर विश्वामित्र ऋषि से ब्रह्म ऋषियों की उपाधि प्राप्त करके ब्रह्मणु सहित स्वर्ग को प्राप्त किया सत्य व्रत परायण वह सत्यवती परम पुण्यशाली मां नदी के कोशिकी रूप में बही सभी नदियों में श्रेष्ठ कोशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई इश्वंक में सवेणु नाम उनके कामला नाम की एक कन्या पैदा हुई। ये रेणु का नाम से भी प्रसिद्ध थी। उस रेणु का विवाह रचि के पुत्र जम्द अग्नि के साथ हुआ और उन्होंने रेणुका से परम कठोर, उग्र स्वभाव वाले परशुराम को पैदा किया। वे परशुराम सभी विद्याओं में पारंगत, विशेषतया धनुर्वेद के परम जानकार, छत्रियों के नाश करने वा� ओर्व के पुत्र रचिक से सत्यवती गर्व से वे बड़े पुत्र जंद अनि पैदा हुए उनके तपोबल से बीज का पुत्र शुनुशेश पैदा हुए जो बहुत ज्ञानी थे शुनुपुच्छ रचिक के सबसे छोटे पुत्र थे धार्मिक विश्वामित्र विश्वरथ के नाम से भी पुकारे जाते हैं विकौशिक वंश में सबसे अधिक प्रभावशाली थे उन्हीं विश्वाम शुनुशेष नाम के पुत्र पैदा हुए शुनुशेप नाम के पुत्र जो मुनि राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ कर्म में बलिदान देने के लिए नियुक्त हुए थे देवताओं ने पुनः शेष को पुनः विश्वामित्र को वापस कर दिया